धन को छीनती है और धन के बाद बचा क्या प्राण प्राण भी ले लेती है इसलिए दूर रहना चाहिए धुंधकारी को वे ने मारा धुंधकारी प्रेत बन गया इसकी आत्मा भटकने लगी जब गांव वालों को पता लगा तो जंगल की आग, आग की तरह यह बात फैल गई और गौकण महाराज जी के कानों में तीर्थ धाम पर चली गई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 अब यहां पर देखें हमें शिक्षा मिलती है क्योंकि यहां इस धुंधकारी प्रेत ने गौक्रमाराजी से कहा था कि मुझे भूख लगती है मुझे प्यास लगती है मुझे सर्दी लगती है मुझे गर्मी लगती है प्रेतों को ये सब कुछ होता है ऐसा भी वर्धन बताया गया है।, है तो बुरे प्रेत उसे अपने पास ले लेते हैं और नारंग बली से क्या होता है नारंग बलि से उसे बुरे प्रेतों से हटाकर अच्छे प्रेतों में डाल दिया जाता है शिला प्रूपात जी तो बताते थे नारायण बलि के विषय में टीकाओं में उन्होंने कहा अगर नारायण बलि से ही सब मुक्त होने लग जाए तो हो गया कल्याण अरे मुक्त तो भगवान का भजन करने से हो गए मुक्त तो भगवान का जब करने से होंगे मुक्त तो भगवान का भक्त बनने से होंगे अब ये तो यही बात होगी खूब पाप करो पीछे कह दो पूर्वजों को घर वालों को कह देना नारायण बली करा देना हो जाएगा हमारा उदाहरण वो तो ऐसा नहीं अपना प्रलोक खुद ही बनाना चाहिए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 गौकुर्ण महाराज जी ने सवेरे विद्वान पंडितों से कहा मैंने अपने बड़े भाई का गया जी आदि में श्राद्ध किया तर्पण किया पर मेरा भाई प्रेत ध्वनि से मुक्त नहीं हुआ इसका उपाय आप बताइए विद्वान पंडितों ने कहा गौकुर्ण जी जब आपने इतना कुछ कर लिया ये प्रेतधनि से मुक्त नहीं हुआ तो इसका उपाय हमारे पास नहीं आप सूर्यदेव की आराधना कीजिए गौकर्ण महाराज जी ने सूर्य देव की आराधना की सूर्यदेव प्रसन्न हो गए उस समय जब गौकर्ण जी ने प्रार्थना करी सूर्य देव ने कहा हे जी चिंता ना करो तुम्हारी भाई की मुक्ति का उपाय है सप्ताह सात दिन में श्रीमद् भागवत कथा से ही तुम्हारा भाई प्रेत योनी से मुक्त होगा इसलिए सप्ताह ज्ञान यज्ञ कीजिए गौकर्ण महाराज जी ने अपने परिवारजनों से कहा